Snow White और Rose Red एक वक्त का किस्सा है कि एक अदने से शहर के एक अदने से गाँव में एक खातून अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उनके नाम थे Snow White और Rose Red। Snow White बहुत ही शर्मीली और दरियादिल थी, और Rose Red बहुत ही जोशीली और शरारती। हर मर्दबा अगली शरारत की फिराक में रहती थी। ऐतिहास रखना Rose इतनी तेजी से नही मैं ठीक हूं अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा हाँ, हाँ, हमने तुमसे कहा था ना स्नो व्हाइट और रेड रोज हर दिन अपनी माँ का हाथ बटाती घर के कामकाज में दिन खत्म होने पर उनकी माँ उन्हें परियों की कहानी सुनाती उनकी आम सी रोजमर्रा की जिंदगी थी सरियों के मौसम की इप्तिदातक जब हालात दिलचस्प होने लगे एक रात वो � उन्होंने दरवाजे पर एक दस तक सुनी। तीनों की तीनों सकते में आ गई। उन्होंने घबराकर दरवाजे की ओर देखा और इस बात से फिक्रमंद हो गई कि दूसरी ओर कौन होगा? फिक्र मत करो मेरी बच्चियों। ये कोई मुसाफिर होगा जो रास्ते से भटककर रास्ता पूछ रहा होगा। मैं जाकर देखती। नहीं अम्मी, ये मैं कर खुदा ये क्या बला है याला کر क्या है بند करके चीखना بس कीजिए मैं बस एक کر हूं خاموش करके खामोश हो کانوں मेरे कानों में दर्द हो रहा है मुझे बस थोड़ी मदद की میں है मैं ठंड से ठिठुर रहा हूं और मैं भूखा سب उन چیخنا ने चीखना बंद कर दिया जब भालू बोलने लगा वो दूसरे भालुओं की تھا नहीं था उसकी आवाज में تھی थी کرنا करना کر करके अंदर आइए तीनों ने उनकी जानिब देखा और उसे अंदर आने कहा आप बर्फ से ढके हैं मैं आपकी मदद करना चाहूंगी ओह ये क्या कर रहे हो नहीं मत करो नहीं बंद करो ये सब ओह नहीं नहीं ठीक <laughs> है बस काफी हो गया अब तुम दोनों इन्हें कुछ गर्म पीने दो इन्हें कंबल दो रोज उस रात एक नई दोस्ती बन गई जो पूरी सर्दियों के मौसम तक चली हर रोज भालू उनके घर आता और उनके लिए तोहफे लाता वो अंगीठी की गर्माहट में उनके साथ बैठता और वो उसे कहानियां पढ़कर सुनाती दोनों ही उनका साथ पसंद करती थी फिर जैसे-जैसे वक्त गुजरा सर्दियां खत्म हो गईं अब उसके जाने का वक्त आ गया था अगर यह तिलिस्म का असर होता तो मैं तुम दोनों से नहीं मिलता। क्या मतलब है आपका? कौन सा तिलस? आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। मुझे जाना होगा। हर उस चीज के लिए शुक्रिया जो तुमने की, पर अब सर्दियां खत्म हो गई हैं। मुझे जाना होगा। और फिर वो चला गया, अपने उन दोस्तों को पीछे छोड़कर, जिससे वो इतनी मोहब्बत कर जंगल में गई फल और लकड़ियाँ चुनने के लिए। अचानक उन्होंने अजीब चिल्लाहट सुनी, जो उनके पीछे से आ रही थी। वो आवाज के पीछे गई और एक अजीब मंजर देखा। एक बौने की लंबी दाढ़ी एक गिरे हुए दरख्त में फंस गई थी और ओ, वो नाउमीद होकर ऊपर नीचे उछल रहा था। ओह बकवास दाढ़ी और नानत है इस तुम दोनों खोर ना बंद करो। यहाँ जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। उन्होंने अपनी चीजें नीचे फेंकी और दोनों ने मिलकर दरख्त को उठाने की कोशिश की। जितना वो कर सकती थी उसे खींचते हुए और उठाते हुए अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। फिर दोनों ने हार मान ली। अचानक रोज रेड को एक तरकीब सू जब तक उसे यह देख नहीं गया कि रोज़ रेड के हाथ में क्या है नहीं रुको तुम्हारे ख्याल से तुम क्या करने वाली हो नहीं रुक जाओ नहीं मेरी पेश कीमती दोनों लड़कियों को बौने के इस प्रताव से बहुत मز़ा آया उन्हों उसकी मदद की थी फिर भी वह उनसे नाराज था वह उन पर चीखता रहा जब वह जंगल में उनसे दूर जल कर जा रहा था उनकी मदद का शुक्रिया अदा किए बिना अगले ही दिन लड़कियों ने दरिया के पार सैर करने का फैसला लिया अगले ही दिन उन्होंने चीख और पुकार सुनी उस बौने की जिनसे वो पहले मिल चुकी थी बहने एक मर्तबा फिर उसकी मदद के लिए दौड़ गई इस दफा उसकी दाढ़ी एक बड़ी सी मछली के मुंह में फंस تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اب آپ خود کو کس مصیبت میں پھسا لیا؟ کیا تم دیکھ نہیں سکتی کہ یہ خوفناک مچھلی مجھے پانی میں کھیچنا چاہتی ہے؟ میری مدد کرو سنو وائٹ اور روز ریڈ نے پھر سے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہم اس سے جیت نہیں سکتے ہم سب پانی میں ڈوب جائیں گے अब मैं आपको और पकड़े नहीं रह सकती। मुझे आपकी दाढ़ी काटनी होगी। क्यों? क्यों? क्यों? तुम मेरी दाढ़ी के पीछे पड़ी हो? मैं अपने दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? बक लड़कियां। दोनों बहनें इसका <laughs> लुत्फ उठा रही थीं और वो हंसने लगी। पर फिर उन्होंने सुना, अपने पीछे एक बड़ी सी चट्� और उसकी पेशानी पर एक जख्म था। हे, hey, कौन हो तुम? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं शहजादा एडम हूँ। मैं अपने भाई जोसेफ को ढूँढ रहा हूँ। वो सर्दियों के मौसम से लापता है। ओह, oh, मैं स्नोवाइट हूँ और ये मेरी बहन रेड है। क्या हम उसे ढूँढने में आपकी मदद करें? वो चवाहरात का थैल मैंने अभी-अभी एक अजीब दरिंदे को देखा, वो जवाहरात का वैसा ही धैला उठाए हुए जा रहा था। जब मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, तो उसने मुझ पर एक तलस्विक का और मैं देख नहीं सका कि मैं कहाँ जा रहा था। मैं गिरा और इस पत्थर पर मेरा सिर लग गया। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ। हम तुम्हारी म उसी पल उन तीनों ने एक बहुत ही गर्जती आवाज सुनी। ये उनके पीछे घने जंगल से आ रही थी। वो तीनों घोड़े पर सवार हो गए और उस चिल्लाहट के जानिब तेजी से दौड़े। उन्होंने उस बौने को गार से बाहर आते देखा जब उसके पीछे एक भालू लगा हुआ था। मुझे छोड़ दो, बचाओ। मेरा दोस्त भालू है वो बौने के पीछे क्यों भाग रहा है शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और बौने और भालू की तरफ बढ़ने लगा तुम लड़कियां यहीं रुको इसी दरिंदे को मैंने अपने भाई के जवाहरात वाले थैले के साथ देखा था उसे उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए एहतियात बरतना मुझे मुझे बस दोबारा ही नहीं चाहिए ये मुझ पर छोड़ दो मेरे दोस्त ये बाना मेरा है बहुत हो गई ये बेवकूफी अब मेरी असलियत दिखाने का वक्त आ गया है <laughs> तुम सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो तुम सबको अब इसकी कीमत चुकानी होगी आह ये क्या जल्दी करो रोज मेरी तलवार मेरी तलवार मेरे یہ اسکی داری ہی ہے، اسکی داری کار ڈالو، اسی میں اس کی طاقت چھپی ہے، یہ ابھی کرو جب بانے نے اپنی خوفناک شکل اختیار کی، سنو وائٹ اس کی طرف اپنی کینچی لے کر دوڑی اور روز ریڈ دلوار لے کر تو بے بھوک لڑکی، تم سوچتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، نہیں، شہزادے یہ لیجئے نہیں शाहزادे एडम ने अचूक निशाने से अपनी तलवार भेंकी और इसने पूरी तरह बॉने की दाढ़ी काट डाली। उसके चेहरे से कटकर दाढ़ी जमीन पर गिर गई और वो सिकुड़ने लगा। अचानक ही वो भालू एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। शाहزادा जोसेफ जो एडम का भाई था। शाहزادे एडम ने अपने भाई की ओर देखा � मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे भाई तुम्हें देखे अरसा हो गया था मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई भाई इस जालिम बॉने ने मेरे जावारा चुरा लिए थे और मुझ पर तिलस्म डाल दिया था और मैं स्नो और रेड का जितना शुक्रगुजार हो सकूं कम होगा इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है शहजादे और वैसे ही बहनों को भी शहजादों से एक निकाह हुआ जो सल्तनत में सबसे खास था स्नो व्हाइट ने शहजादे एडम से निकाह किया और रेड रोज़ ने शहजादे जोसेफ से अब स्नो व्हाइट और रेड रोज़ जो पहले भालू से डरती थी अब जब उन्होंने भालू की शक्ल से आगे देखा यह हमें बताता है कि किसी का सही किरदार उनके और दरियादिली और मोहब्बत इस तिलसम को तोड़ सकती है, जो शायद दुनिया आप पर नाजिल करे।